मंत्राठ <coughs> सहनाव सहनो भुन तो सह वीर कर्वा हे तेजस्वी नदी तस्वी अंतरायों का विषय चल रहा था और नौ प्रकार के उसमें अंतराय बताए जो कि चित्त के विक्षेप हैं जो चित्त को चंचल बनाते हैं और साथ में ये भी कहा कि इनके साथ अर्थात चित्त वृत्तियों के साथ ये उत्पन्न होते हैं सह एते चित्त वृत्ति भी तो जहां ये होंगे वहां वृत्तियां अवश्य होंगी और ए तेषा अभाव न भवंती पूर्वोक्ता चित्त वृत्तय जब ये नहीं रहेंगे तो पहले कही हुई चित्त की वृत्तियां वो भी नहीं होंगी और इस विषय पर थोड़ा बाद में भी चिंतन करेंगे इसका जो अंश रह गया था तो पहले व्याधि बताई थी कि धातु रस और करण इनकी विषमता अर्थात वात पित्त कफ की विषमता रस रक्त आदि जो धातुएं हैं उनकी विषमता और करण इंद्रिय आदि जो हमारे साधन हैं इनका वैषम्य ये सब व्याधि शब्द से कहा गया और स्थान जो अंतराय है उसका अर्थ किया था कि चित्त की अकर्मण्यता चित्त का योग के अनुष्ठानों में साधनों में न लगना उसमें रुचि न रहना भारीपन। नहीं भारीपन तो आगे आएगा और संशय का दिया था उभय कोटि स्प्रिक विज्ञानम जहां दो प्रकार के ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं किसी पदार्थ को देख करके और ये ऐसा भाव उठता है कि पता नहीं ये है अथवा ये है एवं सियात न एवं सियात और प्रमाद समाधि के जो साधन बताए गए हैं उनको न करना सामर्थ्य होने पर भी उनको अनुष्ठान में न लाना ये प्रमाद कहलाएगा और आलस्य की व्याख्या की थी कि शरीर में और चित्त में जो भारीपन लगता है वो आलस्य है तो इसमें चित्त में जो भारीपन आएगा वहां पर तमोगुण की अधिकता के कारण से होगा और शरीर में जो भारीपन आता है ये किसकी अधिकता से होगा ये कफ की अधिकता से होता है वात पित्त कफ में जब कफ का आधिक्य होता है ये जितना होना चाहिए उसे अधिक मात्रा में रहेगा तो आलस्य अर्थात गुरुता रहेगी उसमें गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही अगला अंतर आया था अविरती और वहां भी अविरति केवल शारीरिक दृष्टि से हम देखें कि सांसारिक विषयों का उपभोग नहीं कर रहे लेकिन मात्र इतने से उसको अंतराय की कोटि में नहीं गिना गया बल्कि हमारे चित्त में भी हमारे मन में भी उन विषयों के प्रति भोग करने की लालसा न रहे तो उसे कहा गया है अविरती अर्थात अविरती तो उसका जो दोष है अंतराय है वो हो गया और जिस अवस्था में ये चित्त में ऐसी लालसा बनी रहती है वो अभिरति और उसका अभाव करना वो विरति हो जाएगा फिर और भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन हम सीधे मिथ्या जान में ले सकते हैं जहां जहां भी जिस विषय में हम उल्टा जान जाते हैं वो चाहे योग के क्षेत्र हो या अन्य लौकिक पदार्थों में भी लेकिन यहां मुख्य रूप से हम योग के विषय में घटाएंगे तो योग के विषय में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं ठीक प्रकार से न समझने के कारण से विषय को या किसी अन्य ऐसे ही सामान्य लेखकों ने जो योग के विषय में लिख दिया उनको पढ़कर के, या अन्य किसी से सुनकर के ठीक ठीक प्रकार का ज्ञान जब नहीं हो पाता है तो ये भी एक अंतराय के रूप में ही आएगा ये बाधक बनेगा योग में इसलिए हमें ठीक ठीक ज्ञान भी होना चाहिए कि जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं क्योंकि ईश्वर प्रधान का ये प्रकरण चल रहा है तपस्त व्यर्थ भावनम और वहां हमने जो ओम शब्द के अर्थ को यदि गलत समझ लिया है परमात्मा के स्वरूप को ठीक तरह से नहीं जाना उसका हमारे साथ क्या संबंध है इसको नहीं पहचाना और गलत हमने धारणाएं बना ली ईश्वर के विषय में जो कि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है और उस स्वरूप की मान्यता हमने बना ली तो भ्रांति दर्शन कहलाएगा ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा संसार के विषय में भले ही हमें कोई भ्रांति हो जाए वो इतना बाधक नहीं बनेगा मान लो कोई योगी है जिसने असंप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर लिया है और अब वो व्यवहार में युथान काल में आया हुआ है और कहीं जा रहा है रास्ते में अब कोई चौराहा आया जहां जाना है अब उसको नहीं पता कोई बताने वाला भी नहीं है और बताने वाला नहीं है तो जिधर भी चल पड़ सकता है वो तो जब पता ही नहीं किधर जाना है अब वहां कहें कि देखो ये भ्रांति सयुक्त हो गया अब ये योग के मार्ग में इसकी बाधा आ गई तो वो बाधा नहीं पहुंचाने वाला हम भले ही किसी गांव का रास्ता नहीं पहचान पा रहे हैं लेकिन उससे योग के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी लेकिन योग के क्षेत्र में जो विषय हमारे लिए जानने योग्य है आत्मा परमात्मा चित्त है ये योग के साधन है यम नियम आदि इनके विषय में यदि भ्रांति रहेगी वो फिर अंतराय के रूप में रुकावट डालेगा तो भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम यहां तक हो गया था ना कल अब आगे है अलब्ध भूमिकत्वम जो अगला अंतराय है भूमि चित्त की कौन कौन सी क्षिप्त क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त जिस क्रम से है उसी क्रम से याद रखा करो इनके लिए अच्छा उससे अभ्यास बना रहेगा पहले क्षिप्त बोलते हैं उसके बाद मूढ़ आता है और विक्षिप्त तीसरे संख्या पे आएगा तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध लेकिन यहां जो बताया जा रहा है कि भूमि की प्राप्ति न होना अलब्ध भूमिकत्व भूमि की प्राप्ति न होना तो कौन सी भूमि की प्राप्ति न होना क्षिप्त की या मूढ़ की या विक्षिप्त की किसकी लेंगे यहां पर हां एकाग्र।, एकाग्र और निरुद्ध क्योंकि यहां योग के अंतराय बताए जा रहे हैं और योग में दो ही भूमिया आती हैं एकाग्र और निरुद्ध, निरुद्ध। तो उन भूमियों की प्राप्ति न होना है प्रयास करते हैं अब कहां कहां कमी आ रही है उनकी प्राप्ति न होने में तो प्राप्ति वो जो भी कारण हो लेकिन प्राप्ति यदि नहीं हुई है तो योग से फिर रुचि हटने लगती है और ये प्राप्ति न होना एक प्रकार से योग के क्षेत्र में योग की प्रगति में बाधक बन जाता है इसलिए इसको अंतराय कहा है तो इसकी प्राप्ति होनी भी चाहिए प्रयास करने से तो अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि अलाभ समाधि की भूमिका अर्थात एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं का अलाभ लाभ न होना प्राप्ति न होना यह हो गया अलब्ध भूमिकत्व और अंतिम अंतराय दिया अनवस्थितत्व अवस्थित चित्त का टिक जाना रुक जाना एकाग्र वृत्ति के रूप में या सर्व वृत्ति निरोध के रूप में तो वो तो हो गया अवस्थितत्व और न अवस्थितत्व अनवस्थित तो समझ में अर्थ प्राप्त भी हो गई लेकिन प्राप्त होने पर भी उसमें टिक नहीं पा रहा है चित्त अर्थात कुछ काल तक टिका है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है वृद्धि नहीं हो रही है उसमें जहां कि तहा अटके हुए हैं और कभी टिका फिर दोबारा तिबारा प्रयास किया फिर सफलता ही नहीं मिली तो इस तरह से चित्त का न टिक पाना अस्थिरता बनी रहना इसीलिए स्वयं भाष्यकार ने अर्थ किया कि भूमव भूमि प्राप्त हो चुकी है लब्ध है लेकिन चित्त अप्रतिष्ठा चित्त की स्थिति न बन पाना और चित्त की स्थिति जब नहीं बनेगी तो ये भी योग में अंतराय के रूप में गिना जाएगा चित्त से अप्रतिष्ठा और समाधि प्रतिलंभे ही सती और यदि प्रतिलंब हो गया है समाधि की वृत्ति प्राप्त हो गई है तो उस अवस्था में तद अवस्थित वो चित्त अवस्थित हो जाना चाहिए टिक जाना चाहिए एकाग्र वृत्ति में आ जाना चाहिए तो इस तरह से ये नौ प्रकार के अंतराय बताई और इन्हीं के अन्य नाम भी दिए हैं अंत में एते, अर्थात ये नौ प्रकार के अंतर आए चित्त विक्षेपा चित्त के विक्षेप हैं ये चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं और नव योग मला को योग के मल भी कहा गया है क्योंकि ये योग के क्षेत्र में बाधक बनते हुए हमारे चित्त को मलिन कर देते हैं मलिनीकरणात् मला हा। मलिन करने के कारण से इनको मल कहते हैं यद्यपि जो शरीर में धातुएं हैं इनको भी मल कहा जाता है मैंने कल बताया था ना कि इनको धातु भी कहते हैं धारणात धातु दोष भी कहते हैं वातपित्त कब को धातु कहा गया तो धारणात धातु और दोष भी कहते हैं इनको जब विषम अवस्था में आते हैं ये तो दोषनाथ दोषाह और मल भी कहते हैं मलनीकरणात् मलाह लेकिन ये चित्त के मल कहलाएंगे योग के मल कहलाएंगे तो योग और योग प्रतिपक्षा योग के क्या है ये प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष को बोलते हैं ना पक्ष और प्रतिपक्ष तो योग के जो अनुकूल है उसे कहेंगे पक्ष और योग के जो प्रतिकूल है उसे कहेंगे प्रतिपक्ष तो योग प्रतिपक्षा योग के प्रतिपक्ष भी हैं ये और इन्हीं को योगांतराया इति अंत्य योग के ये अंतराय है बाधक तत्व हैं विघ्न है रुकावटें हैं ये इन नामों से कहे जाते हैं इति अब जो बात आई थी कि सहित चित्त वृत्ति भी प्रारंभ में जो वाक्य है कि ये जो अंतराय हैं ये जब भी हैं तो किन के साथ होते हैं ये चित्त की वृत्तियों के साथ अर्थात चित्त की वृत्तियां न हो इन चित्त अपने वृत्यात्मक स्वरूप में न हो उस अवस्था में ये अंतराय हों, ये संभव नहीं जब भी ये अंतराय हैं, होंगे उपस्थित होंगे तो चित्त वृत्तियों के साथ साथ ही इनकी सत्ता को स्वीकार किया गया है और आगे कहा कि ए तेषा अभावे न भवंती पूर्वोकता चित्त इनका अभाव जब हो जाता है तो चित्त वृत्तियां नहीं रहती और पूर्वोक्ता पहले कही हुई पहले गिना दिया गया है उनको प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा हम्म यही तो है पांच प्रकार की वृत्तियां हैं जिनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है वृत्तय पंचदय क्लिष्टा क्लिष्टाह फिर उनकी गिनती भी करा दी अब ये जो वाक्य इनका है कि ये चित्त की वृत्तियों के साथ होती है अब इसको उधर घटा करके देखो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है जहाँ ये अंतराय होते हैं अगला वाक्य पूरा करो वहां चित्त की वृत्तियां होती हैं तो जहाँ धुआं होता है वहां है। हो गया समानता हो गई वाक्यों की अच्छा अब अगले वाक्य में घटाओ एशाम अभावे इनके अभाव में अर्थात जब ये नहीं होते जब ये अंतराय अभाव तभी तो कहेंगे जब ये अंतराय नहीं होते तो पूर्व कही हुई चित्त की वृत्तियां नहीं होती अब वहां घटाओ इसको कि जब धुआं बोलो पूरा करो जब धुआं नहीं होता अग्नि नहीं होती होता है ऐसा क्यों जब धुआं नहीं होता तो अग्नि नहीं होती हम्म लेकिन यहां तो ऐसा नहीं कह रहे यहां क्या कह रहे हैं देखो कि जब ये अंतर आए जब ये अंतर आए नहीं होते हैं तो यहां जो है ना इसको इस तरह समझना है कि वृत्तियों के साथ होते हैं ये तो बात स्पष्ट है लेकिन जब ये वाक्य आता है कि जब ये नहीं होते तो चित्त की वृत्तियां भी नहीं होती इसको समझने से पहले हम एक बात और समझें कि जैसे मान लो इसमें आ रहा है अलब्ध भूमिकत्व ये अंतराय ही तो है अब अलब्ध भूमिकत्व नाम के अंतराय को यदि हम समाप्त करें तो योगी की क्या स्थिति होगी वह एकाग्र भूमि में या निरुद्ध भूमि में ही तो होगा भूमि जिसको प्राप्त हो गई है योग की वो या तो एकाग्र भूमि में होगा या भूमि में होगा तो नृद्ध को तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए एकाग्र भूमि में है वो योगी तो एकाग्र भूमि में होने पर अलब्ध भूमिकत्व तो नाम का अंतराय समाप्त हो गया कि नहीं हु? नहीं आया समझ में अलब्ध भूमिकत्व तो अंतराय का अर्थ क्या है अभी तो बताया था मैंने हाँ योग की भूमि की प्राप्ति न होना और ये योग की भूमि की प्राप्ति हो गई अर्थात एकाग्र भूमि प्राप्त हो गई हो गई नहीं हो गई तो ये अंतराय रहा क्या यह अंतराय समाप्त हो गया कि नहीं और यहां क्या, क्या कह रहे हैं कि शाम अभावे इन अंतरायों के समाप्त होने पर हमें एक अंतराय को ले लेते हैं पहले कि अलब्ध भूमि का तो नाम का अंतराय समाप्त हो गया अब इनका कहना क्या है कि इनके अभाव में जो चित्तवृत्तियां कही गई है वो नहीं होती तो चित्त वृत्तियों में ये जो एकाग्र भूमि है ये चित्त की वृत्ति है या नहीं तो फिर यह वाक्य कहां बना अलब्ध भूमिकत्व नाम का अंतराय समाप्त हो गया अभाव हो गया उसका भूमि प्राप्त होने से तो चित्त की वृत्तियां नहीं होनी चाहिए अर्थात चित्त की एक भी वृत्ति वहां नहीं होनी चाहिए लेकिन एकाग्र भूमि में तो एक वृत्ति रहती है तो चित्त की तो वृत्ति तो, चित तो है अभी तो कहां संगति लगी इसलिए अब इसका इस तरह से अर्थ करेंगे कि इन अंतरायों के न होने पर इनसे संबद्ध जो चित्त की वृत्तियां हैं वो नहीं होती समझ में आया इन अंतरायों के न होने पर इनसे संबद्ध इनके कारण से जो चित्त की वृत्तियां हो सकती हैं वो नहीं होगी अब इसको वहां घटाओ जरा धुए के साथ में धुआं और अग्नि के साथ में कि जब धुआं नहीं होता तो अग्नि नहीं होती तो कैसे इसको संगति लगाएंगे कि जब धुआं नहीं होता तो उस धुए से संबद्ध अग्नि नहीं होती उस धुए को देख करके जो अग्नि का ज्ञान हुआ था जिस अग्नि का अब धुआं नहीं है तो वो अग्नि का ज्ञान अब नहीं होगा उस अग्नि का कौन सी अग्नि का जो उस धुएं को देख करके हो रही थी अर्थात उस धुएं से संबद्ध जो अग्नि थी अन्य अग्निया अन्य धुआं चलते रहेंगे लेकिन जिस धुएं से अग्नि जुड़ी हुई थी जिस धुए को देख करके हम कह रहे थे यहां अग्नि जल रही है उस धुए के न होने पर उससे जुड़ी हुई अग्नि अब वो भी नहीं है उसका ज्ञान अब धुआं नहीं करेगा धुआं ही नहीं है उस अग्नि का ज्ञान अब उत्पन्न नहीं होगा ऐसे ही इन चित्त वृत्तियों के कारण से इन अंतरायों के कारण से जो चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं जैसी तो इन अंतरायों के न रहने से उस प्रकार की चित्त की वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी जैसे हम लौकिक उदाहरण ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति से हमारा द्वेष है ठीक है अब जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है होता है कि नहीं उसको देख करके हमें फिर पीछे की बातें याद आने लगती हैं। हम उसको देखना नहीं चाहते उससे दूर हटना चाहते हैं अब मान लीजिए वो आपके सामने नहीं आ रहा है तो हम ये वाक्य कह सकते हैं कि नहीं कि जब ये नहीं होता है तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं होता कह सकते हैं कि नहीं लेकिन इसका क्या अर्थ है कि, कि किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रहता बल्कि उस व्यक्ति से संबद्ध जो द्वेष है वो नहीं रहता यही तो कहेंगे और अन्य प्रकार के द्वेष, अन्य व्यक्तियों से अन्य वस्तुओं से वो तो रह सकते हैं लेकिन उससे संबद्ध वृत्तियां अब नहीं उठेंगी तो ऐसे ही इन अंतरायों के न रहने पर इनसे संबद्ध जो चित्त की वृत्तियां हैं वो नहीं होती हैं ये तात्पर्य है और अब एक बात और थी कि जो पीछे सूत्र में कहा था क्या था इसे पीछे का सूत्र हुँ? क्या था अर्थात प्रणव के जब का और ईश्वर की भाव अर्थ की भावना का जो एक फल बताया था उस फल में क्या कहा गया था कि प्रत्येक चेतन का अधिगम आत्मा का साक्षात्कार एक तो ये फल और दूसरा फल अंतरायों का अभाव अर्थात ईश्वर प्रणधान होने से या प्रणव का जप और उसके अर्थ की भावना करने से अंतराय नहीं रहेंगे यही तो अर्थ है उसका अंतराय नहीं रहेंगे तो अब इसको कैसे घटाएंगे यहां पर अर्थात जो ईश्वर प्रणधान कर रहा है या जो प्रणव का जप और उसके अर्थ की भावना कर रहा है उसके अंतराय कैसे समाप्त हो जाएंगे यहां कोई कार्य कारण का संबंध दिखाई दे रहा है क्या कि उनके होने से होते हैं ना होने से नहीं होते ऐसा लगता है ईश्वर प्रधान से ये कैसे समाप्त हो जाएंगे? कोई संगति दिखाई दे रही है इसमें? देखो इसमें कुछ तो ऐसे ही है जो आपको बहुत ही सरलता से पता लग जाएगा कि जिसका ईश्वर प्रधान या प्रणव काजा पर की भावना ठीक प्रकार से हो गई है तो एकाग्र भूमि में पहुंचेगा या नहीं तो अलब्ध भूमिका तो उसका समाप्त हो गया अच्छा चित्त स्थित होने लगा हैं लंबे लंबे काल तक भी उसने अपने चित्त को रोक लिया है उसका अभ्यास भी वो कर चुका है कई बार तो अनवस्थित अंतराय समाप्त हो गया ठीक है अच्छा और जिसने ईश्वर के स्वरूप का उसके अर्थ की भावना कर करके करके कर, ठीक कर, प्रकार से उसके विषय में जान लिया है तो भ्रांति भी उसकी समाप्त हो जाएगी भ्रांति दर्शन क्योंकि भ्रांतियां ये बहुत परेशान करती हैं, वो भी नहीं रहेगा और जो इस प्रकार की साधना में लगा है रुचि पूर्वक लगा है तो इसका अर्थ है विषयों से वैराग्य भी उसका है अगर जिसका चित्त विषयों के राग में ही संलिप्त रहेगा उसके मन में अन्य विषयों के प्रति भावनाएं वृत्तियां उठती रहेंगी तो एकाग्र वृत्ति ला पाएगा वो नहीं ला पाएगा एकाग्रवृत्ति लाने में यदि सफल हो गया है तो अविरती जो थी उसकी वो भी समाप्त हो गई है अविरती नामक अंतराय भी उसका समाप्त हो गया है ऐसे ही जो शरीर में चित्त में या शरीर में जो भारीपन आता है विकृतियों के कारण से तमोगुण के कारण से या कफ की अधिकता के कारण से ये कब होते हैं हमारा जब खान बिगड़ता है और जो व्यक्ति योग के मार्ग में चलेगा जिसको विषयों से अविरती अर्थात विरति हो चुकी है अविरती हट गई है तो अपना खानपान भी सही रखेगा वो अपनी जेहवा पर नियंत्रण रखेगा आपने श्लोक सुना होगा युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न वोधस्यो हाँ योगो भवती हाँ क्या अर्थ है दुख आह का दुख को दूर करने वाला तो युक्त आहार और विहार आहार आ गया ना भोजन तो भोजन सही रहेगा तो चित्त में सात्विक भाव अधिक उभरेंगे शरीर में भी हमारी धातुएं हैं वो सम अवस्था में रहेंगी प्रायः, ठीक है ना खान पान सही रहने से ये भी अंतराय हटेगा फिर ये सारे अंतराय हट रहे हैं नहीं हट रहे व्यक्ति करके अब ऐसे ही प्रमाद ये प्रमाद कब होता है जब हम ठीक प्रकार से परमात्मा से प्रीति नहीं कर पाते योग की ओर हमारी रुचि नहीं हो पाती है योग के विषय में जानकारी ठीक ठीक न होने के कारण से के पता नहीं लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो बहुत सी अवस्था में हम समर्थ होते हुए भी उन साधनों को नहीं अपनाते लेकिन जिसको चस्का लग गया है एकाग्र भूमि में जो इसमें सफलता प्राप्त कर चुका है अब वो प्रमाद करेगा क्या प्रमाद ही नहीं रहेगा उसके अंदर तो प्रमाद भी हट जाएगा और संशय संशय जो योग के विषय में संशय जहां जहां संभव था उन संशयों को दूर करके ही वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर पाया है उसने अपने संशयों को स्वाध्याय करके अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके उपदेशों के द्वारा सभी के द्वारा सारे संशयों को दूर कर लिया है तो संशय भी उसके समाप्त हो चुके हैं है, है ना और स्त्यानम जो स्थान था कि चित्त की अकर्मण्यता है चित्त का जो है उसका मन न लगना उसमें तो ये भी संभव नहीं क्योंकि समाधि प्राप्त कर चुका है और कर चुका है तो मन तो उसका लगा है क्योंकि जहां मन लगता है टिकता भी वहीं पर है और टिकने की गारंटी क्या है यहां इसकी क्योंकि एकाग्र भूमि प्राप्त कर चुका है अब रही बात ये व्याधि वाली व्याधि में थोड़ी सी जो है समझने में देर लगती है क्योंकि व्याधियां अनेक प्रकार की होती हैं कुछ तो ऐसी व्याधियां होती हैं जो हमारे अपने ही कारण से पैदा होती हैं अपनी अज्ञानता से अपनी भूल से अपने प्रमाद से और कुछ होती हैं आगंतुक एक तो स्वयं में उत्पन्न व्याधियां और दूसरी आगंतुक किसी अन्य कारण से कहीं एक्सीडेंट हो गया या अन्य कोई कारण बन गया दूसरे ने हानि पहुंचा दी इस तरह से बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं या कोई ऐसी महामारी फैल गई है उसी कारण से हम बीमार पड़ गए हैं तो उन बातों को छोड़ भीते हैं लेकिन स्वयं के अज्ञानता से जो हम रोग पैदा अपने अंदर कर लेते हैं खान पान सही न करके युक्त तो आहार विहार न होने से निद्रा ठीक न लेने से ये सारी बातें जो योग के क्षेत्र में आगे चल रहा होगा और जो एकाग्र भूमि प्राप्त कर चुका होगा वो इन चीजों से भी आगे निकल चुका है तो ये भी सारे समाप्त तो उसके धीरे धीरे हो जाने होते हैं अब यहां पर कोई ये कह सकता है कि, कि ये व्यक्ति तो बहुत समय से योगाभ्यास कर रहा है और फिर भी ये अंतराय इसके दूर नहीं हुए तो अंतराय दूर होने की पहचान क्या है जैसे कोई व्यक्ति कहीं कमरा साफ कर रहा है कहीं झाड़ू लगा रहा है और ये हमने वाक्य सुन रखा है कि झाड़ू लगाने से कूड़ा कचरा साफ हो जाता है ठीक है अब मान लो कूड़ा कचरा पूरा साफ हो गया है इसकी क्या पहचान है कि उसने झाड़ू लगा ली है ये तो पहचान होगी अब केवल इतना बाग्य के पकड़ के बैठ जाए हम कि झाड़ू लगाने से कूड़ा कचरा साफ हो जाता है अब उसने क्या किया कि एक बार झाड़ू ऐसे लगा दी हो गया कूड़ा साफ क्यों झाड़ू लगाने से कूड़ा साफ हो जाता है झाड़ू लगा दी उसने पूरी नहीं लगाई हम कहेंगे पूरी नहीं लगाई क्योंकि जितना कचरा अधिक होगा उतनी ही झाड़ू अधिक लगानी पड़ेगी अब हमने अपने अंदर विकृतियां कितनी पैदा कर ली हैं ये सबके अपने अपने अलग अलग स्तर हैं किसी के कम हैं विकृतियां किसी के अधिक हैं किसी ने कूड़ा कचरा कम इकट्ठा किया है किसी ने अधिक कर लिया है तो किसी को झाड़ू अधिक समय तक लगानी पड़ेगी और किसी को कम समय तक लगानी पड़ेगी लेकिन कूड़ा कचरा साफ हो गया है इसकी पहचान वही रहेगी कि झाड़ू सही तरह से लग चुकी है तो इस तरह से यहां पर भी अगर किसी के अंतराय नहीं हटे हैं ठीक है और वो साधना कर रहा है प्रयास कर रहा है लगातार लेकिन कूड़ा कचरा अर्थात सारे अंतराय नहीं हटे हैं तो इसका अर्थ है अभी ठीक प्रकार से उसका ईश्वर प्रधान नहीं।, नहीं हुआ है हम यू ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर प्रधान तो ठीक हो गया है फिर भी अंतराय नहीं हटे ऐसे नहीं कहा जाएगा इधर से बोलेंगे कि अंतराय नहीं हटे इसका तात्पर्य है ईश्वर प्रधान अभी पूरा पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ है क्योंकि ऋषियों के वाक्य हैं ये इनकी संगति ऐसे ही लगती है नहीं तो कह देंगे कि हां देखो पतंजलि ने ने और व्यास जी ने ऐसे लिख रखा है और ये व्यक्ति साधना करता है मैं मैं भी करता हूं सभी लोग करते हैं लेकिन ये अंतराय नहीं हट रहे हैं फिर भी इसलिए तो हम झाड़ू लगाते हैं छोड़ देते हैं या कहीं कहीं लगा दी इधर मारा उधर मारा करते नहीं करते लापरवाही में और बाद में देखा कि निरा कूड़ा रह गया है फिर बाद में दिखाते हैं देखती नु कैसे झाड़ू है सारा कूड़ा पड़ा हुआ है ये तोड़ा हाँ पोछा भी लगाना पड़ता है <laughs> क्योंकि एक एक सूक्ष्म हमारे अंदर वृत्तियां होती हैं एक होती हैं स्थूल वृत्तियां तो स्थूल वृत्तियां तो थोड़े प्रयास से हट जाएंगी जैसे कोई कपड़ा गंदा हो गया है अब कपड़े में गंदगी हमने जो मोटी मोटी गंदगी थी कुछ तो हमने झाड़ करके ही दूर कर दी उसको धोया भी नहीं कुछ तो हटेगी नहीं जब उसको झाड़ते हैं फटकते हैं तो थोड़ा सा गंदगी उसकी हट जाएगी लेकिन अब और गंदगी हटानी है तो जल में डालना पड़ेगा अब जल में डाल करके भी थोड़ी सी हट पाई और हटानी है साबुन लगाना होगा अब भी रह गई है कुछ है, तो गर्म पानी में और उसको डालेंगे साबुन लगाएंगे है ना यानी कि जितनी जितनी सूक्ष्म गंदगी उतना ही उतना अधिक प्रयास तो ऐसे ही हमारे चित्त में भी जो परिदृष्ट धर्म है अर्थात वृत्तियों के रूप में जिनको हम पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर ये ये विकार हैं उन विकारों को तो हम पहचान लेते हैं और दूर करने में सफल हो भी जाते हैं लेकिन जो अपरिदृष्ट धर्म है जो संस्कारों के रूप में अंदर घुसे हुए हैं जो हमारे देखने में आ भी नहीं रहे हैं उनको पहचानना और उनको दूर करना इसमें बहुत परिश्रम साधक को करना होता है और उस परिश्रम को न करके हम योग पर आरोप लगाने लगे इनके साधनों के अनुष्ठान में इनकी विधियों में कि ये विधियां ठीक नहीं है सफलता नहीं मिल रही है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे अंदर जो सूक्ष्म विकार हैं उनको नष्ट होने में समय लगता है भाई जितना बड़ा मैदान होगा झाड़ू लगाने में समय भी उतना ही अधिक लगेगा तो इस तरह से इनका वाक्य अपनी जगह सही है कि योग में ईश्वर प्रधान इत्यादि क्रियाओं के करने से चेतन का अधिगम उसका साक्षात्कार और अंतरायों का अभाव तो इस तरह से इन्होंने ये अंतराय गिनाए और अब इसके बाद इन अंतरायों के बाद जो इनके साथ में कुछ और बातें उत्पन्न हो जाती हैं अब उनको आगे गिनाएंगे जैसे कंपनियां विज्ञापन देती है ना कि एक के साथ एक फ्री होता है नहीं कभी कभी कि इसका तो मूल्य है और ये साथ में फ्री है तो ये फ्री कुछ और बाधाएं भी आती हैं साथ साथ ये तो नौ अंतराय हैं ही लेकिन नौ अंतरायों के साथ कुछ निःशुल्क फ्री और भी आ रहा है वो अगले सूत्र में है तो सूत्र बोलेंगे दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह सहभुव अब ये विक्षेप सह सहभुव शब्द ही बता रहा है कि ये अंतरायों के साथ होते हैं अंतरायों को क्या कहा गया था पीछे विक्षेप तो विक्षेप ही सह भवंती विक्षेप सहभुवा जो विक्षेपों के साथ ही उत्पन्न होते हैं अर्थात यदि पीछे के विक्षेप रहेंगे तो यहां जो गिनाए जा रहे हैं ये चार प्रकार के और साथ में इसको पांच भी कह देते हैं कोई कोई लोग अगर श्वास और प्रश्वास को अलग अलग मानेंगे तो श्वास को अलग और प्रश्वास को अलग और यदि एक साथ लेंगे श्वास प्रश्वास तो चार बन जाएंगे दुख दौरमस्य अंग श्वास प्रश्वास तो इसमें अब सीधे व्यासी का ही भाषा देखते हैं इसमें कि दुख को इन्होंने लिया है तीन प्रकार के रूप में और सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध हैं तीन प्रकार के दुख कहलाते हैं हम कौन कौन से दुखम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं जो हमारे अपने शरीर में रोग इत्यादि के कारण से उत्पन्न होने वाले और मानसिक रोग भी सारे इसी में आएंगे हम्म जो मानसिक क्लेश हैं, वो भी इसी में आएंगे और शरीर के रोग इत्यादि ये भी सब इसी में आएंगे यानी जिनका संबंध केवल हमारे अपने से ही है ये सब कहलाते हैं आध्यात्मिक दुख दूसरे होते हैं आधि भौतिक जो अन्य प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हैं अन्य प्राणियों में अन्य मनुष्य भी आ गए और अन्य योनियों के प्राणी भी आ गए इनके द्वारा जो हमें हानि पहुंचती है कोई दुख होता है उसे कहेंगे आधि भौतिक दुख भूत से अर्थ यहां पर प्राणी अब रही अन्य जड़ वस्तुएं हम्म अन्य भूत में अन्य प्राणी आ गए और अन्य और जो जल वस्तुएं हैं सारी उन्हें कहते हैं आधि दैविक अधिदेव शब्द से बनेगा ये तो उसमें हम वर्षा अधिक हो जाना भूकंप आ जाना अकाल पड़ जाना हैं? अनायास जो देवी विपत्तियां जिनको हम बोल देते हैं इनके कारण से हमें जो दुख प्राप्त होते हैं उसे कहेंगे आधि दैविक दुख तो तीन प्रकार के दुख हैं ये अब तीन प्रकार के दुखों में जैसे पीछे कहा था कि ये अंतराय नहीं रहते हैं ओम का जाप करने से और ईश्वर प्रधान करने से अर्थ की भावना करने से अंतराय नहीं, नहीं रहते और अंतराय नहीं रहेंगे तो ये जो उनके साथ साथ उत्पन्न होने वाले हैं जो ये चार ये और ये भी नहीं रहेंगे फिर तो ये भी नहीं रहेंगे इसका अर्थ यह तीनों प्रकार के दुख भी नहीं रहेंगे लेकिन यहां तीन प्रकार के दुख तो इसलिए गिनाई इन्होंने कि दुख शब्द इसी में पारिभाषिक है इसी में इसका अर्थ किया जाता है लेकिन यहां जो हटेगा वो कौन सा दुख हटेगा इनमें से देखो आधि दैविक और आधि भौतिक इनमें हमारा वश नहीं चलता प्राय करके लेकिन आध्यात्मिक दुख ये हमारे अपने ही कारणों से है इनको हम हटा सकते हैं और व्यक्ति इन्हीं से ज्यादा दुखी रहता है प्राय करके हम देखते हैं हमारे अंदर मानसिक जो क्लेश है ये बहुत व्यापार उदाहरण कर लेता है हमारे मन में बहुत रहता है भले ही कारण उसमें दूसरे बन रहे हो लेकिन हमने अपने चित्त में अज्ञानता के कारण से ऐसी ऐसी बातें बिठा रखी है कि हम स्वयं ही उनसे परेशान होते रहते हैं तो ये दुख नहीं रहेंगे तो, तो इन आध्यात्मिक दुख को दुख भी कह सकते हैं? नहीं आधिक नहीं कहेंगे इसको क्योंकि वहां पर देव शब्द जो अन्य पदार्थ हैं सारे प्राकृतिक वस्तुएं, इनके प्रयोग में आता ही है देहिक। देहिक। ये आधि दैहिक आधि दैहिक देह वो तो आध्यात्मिक में आ जाएगा हाँ वो उसमें आ जाएगा अधिदेह से बन जाएगा आधिदैहिक क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के अर्थ में आता है कहीं कहीं तो इन दुखों से आगे कहा व्यास जी ने कि ये न अभिहताह प्राणी न अर्थात जिस दुख के कारण से घायल हुए प्राणी अभिहताह माने इनसे व्याकुल परेशान जो प्राणी है तद उपघाता प्रयत्नते उसका उपघात करने के लिए उसको नष्ट करने के लिए उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं अर्थात सभी प्राणी मनुष्य भी और अन्य योनियों में विद्यमान प्राणी भी दुख कोई भी नहीं चाहता और दुख यदि कहीं पर हमें दिखाई दे रहा है या अन्य प्राणी को भी किसी को अनुभव में आ रहा है तो उसे दूर भागने का वो प्रयास करेगा और अन्य प्राणियों के साथ में हम देखते ही हैं हम छोटे छोटा कीड़ा ले लें ले, या बड़े से बड़ा कोई पशु ले लें किसी प्राणी को भी ले लें और जहां भी उसको कोई भय दिखाया जाएगा कोई दंड दिया जाएगा तो उसे भागेगा नहीं वो तो भागने का प्रयास करता है चींटी को भी हम छूएंगे तो छूकर छूते ही भागेगी भागे के लिए। पक्षी पकड़ना चाहेंगे वो भागेगा मक्खी को उसके पास हाथ ले जाएं, वो भी उड़ेगी हर कोई दुख से बचने का लगातार प्रयास करता है तो इसलिए सारे प्राणी ले लिए इसमें यह न अभेता हाँ प्राणी जिससे उपघात उपहत हुए सारे प्राणी उसके उपघात के लिए प्रयत्न करते हैं तद दुखम उसे दुख कहते हैं अगला शब्द है दौर मनस्य ये दुर्मनस शब्द से बनेगा यानी कि मनस के साथ में दुर् और लगा दिया है तो लगा दिया है तो अर्थ खराब ही आना है तो दुर्मनस मन का खराब होना है? तो मन का खराब होना क्या है तो इन्होंने कहा कि दौर मनस्यम इच्छा विघातात, चेत क्षोभ इच्छा का विघात होना अर्थात इच्छा का पूरा न होना जो हमने चाहा उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और यदि हम पूर्ति कर भी रहे हैं तो बीच में किसी ने रुकावट डाल दी तो इस तरह से हमारे मन में क्या हुआ शोभ उत्पन्न हो गया हम कहते हैं भाई आज तो हमारा मन जो है बहुत खराब हो गया क्यों हुआ कि मैं ये कार्य करना चाहता था और ऐसे ऐसे बाधा आ गई कार्य पूरा नहीं हो पाया था क्षुभ का अर्थ है क्षुभ संचलने बहुत चंचलता आ गई चित्त में अब व्याकुलता अधिक बढ़ गई है, क्योंकि ये गिनती आ रही है दौर मनस्य, और ये सारे ये भी साथ में ध्यान रखना है कि अन्य वृत्तियों के साथ उठते हैं ये पीछे जो अंतराय है ना बताए थे उन अंतरायों के साथ साथ ही इनका प्रादुर्भाव होगा जैसे दुख की बात आई थी या मान लो कोई कोई अलब्ध भूमिकत्व है या व्याधि से ग्रस्त है या अनवस्थ तत्व अंतर आ रहा है संशय हो रहा है भ्रांति दर्शन हो रहा है तो उससे दुख होगा हो नहीं होगा और यह भी होगा कि योग के क्षेत्र में बार बार हम प्रयास कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है अलब्ध भूमिकत्व स्थिति है अनवस्थ तत्व है तो चित्त में क्षोभ आएगा तो दौर भी होगा तो इच्छा विघाता इच्छा के विघात होने से चेतस क्षोभ में क्षोभ उत्पन्न होना इसे कहते हैं दौर मनुष्य आगे है अंग मेजयत्व उसका अर्थ किया कि यद अंगानी एजयति, एजरी कंपने धातु आती है कंपन अर्थ में अर्थात जो अंगों में कंपन होता है उसे कहते हैं अंग मेजयत्व अंगों का कंपन होना अंगों में कंपना यानी अपने नियंत्रण में न रहना एक तो ये बीमारी होती है अंग में मेज की क्या बोलते हैं उसको पार्किंसन जिसमें अंग कांपते हैं और बहुत कभी कभी विकट परिस्थिति बन जाती है बहुत ज्यादा ही कंपन हो जाता है व्यक्ति भोजन भी नहीं कर सकता स्वयं एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था ऐसे ही तो एक पति पत्नी साथ में थे अब पति को ये बीमारी लगी हुई थी हाँ अब पत्नी उनके साथ में थी यद्यपि अब भोजन करने के लिए बैठे और मेरे पास में बैठे हुए थे वो अब भोजन करने के लिए बैठे तो पत्नी ने तो कहा था लाइए मैं खिला दूं लेकिन उन्होंने अपना प्रयास करना चाहा होगा कुछ उनको संकोच लग रहा होगा सबके सामने कि ये खिलाए और मैं स्वयं न खा पाऊं अब ऐसे ग्रास उन्होंने लिया और ऐसे करके ऐसे ला रहे धीरे धीरे हाथ तो काँप रहा था ऐसे करके लेकिन मुख तक नहीं ला पाई वो और वो क्या करते थे कि दूर से फेंकते थे उसको मुख में क्योंकि मुख में पास में आएगा ही नहीं हाथ ही नहीं आता था उनका तो दूर से फेंकते थे अब दूर से फेंकेंगे तो कहीं मुख में कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा तो मेरे कपड़ों पे आकर के गिरा उनका भोजन <laughs> तो इस तरह से स्थिति बन जाती है कभी कभी ऐसे ही आपने देखा होगा लिखते लिखते किसी किसी के लिख नहीं सकता वो व्यक्ति वो बहुत हाथ कांपेंगे कोई गलत कार्य करता है तो, उसको तो, तो भी आएगा इसमें लेकिन यहाँ जो बात चल रही है कि जो रोग के रूप में यदि पार्किसन जिसको कह रहे हैं हम तो ये तो पीछे गिनती आ चुकी है इसकी बताइए किस में आई अंतरायों में व्याधियों में आ गया ना वो तो उसको यहां नहीं लेंगे जो व्याधि में आ गया है उसको यहां नहीं लेंगे ये तो व्याधियों के अंतरायों के साथ साथ उत्पन्न होने वाले अन्य है ये ना? ये पार्श्विक परेशानियां हैं उनके साथ उत्पन्न होने वाली तो यहां अंग अलग रूप में है कि पीछे के अंतराय होने से हमारे अंदर चित्त की चंचलता बढ़ जाती है और चित्त की चंचलता का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है हमारे शरीर में भी अस्थिरता आती है उस काल में तो उसमें मान लीजिए अब किसी को क्रोध आ रहा है पीछे अंतराय के कारण से तो क्रोध में आपने देखा होगा हमारे जो श्राव हैं शरीर के अंदर के वो भी बदल जाते हैं अन्य प्रकार से ही होने लगते हैं उन्हें परिवर्तन आ जाता है और हमारे शरीर में एक कंपन सा होने लगता है देखा होगा आपने क्रोध में आदमी कांपता है कभी कभी बहुत भयंकर रूप से तो ऐसे जो इस प्रकार के अंग में जय संबंधी समस्याएं हैं वो इसके इसमें गिनती की जाएगी उसकी तो यद अंगानी एजयती कंपयति तद अंग अब रहा श्वास और प्रश्वास अब इसको भी समझना है थोड़ा कि मान लो ये कहते हैं हम के पीछे के अंतरायों के कारण से व्यक्ति की श्वास और प्रश्वास चल रही श्वास किसे कहते हैं हुँ? अंदर लेने के लिए प्रश्वास बाहर निकालने के लिए ये स्वयं दुख इन्होंने अर्थ किया ये पंक्ति याद कर लेना है? कि प्राणो यद बाहियम वायुम आचाम प्राण कहते हैं ना इसको लेकिन प्राण को भी कैसे कहा इन्होंने कि यद बाहियम वायुम प्राण तो वो भी जो निकालने ले रहे हैं दोनों ही प्राणे इसलिए व्याख्या की कि यद बाह्यम वायुम आचा जो बाह्य वायु को अंदर ले रहा है आचामती आचामती धातु कौन सी इसमें चम और चम धातु भक्षण अर्थ में ही आती है चमु भक्षणे हम्म चमु भक्षणे तो आचामती आचमन करते हम जल लेते हैं नहीं उसमें भी यही धातु है तो बाह्य वायु को जो ले रहा है उसे कहते हैं श्वास और यत युष्ठम वायु निस्सार्यती सप्रश्वास जो कोष्ठ में अंदर विद्यमान वायु है कोष्ठ किसे कहते हैं हाँ फेफड़ों को हमें ऐसा लगता है कि हम वायु ले रहे हैं तो हमारे पेट में पहुंच गई है पेट आगे बढ़ जाता है ना थोड़ा सा उसमें कारण दूसरा है पेट आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि पेट में वायु पहुंच गई अरे वायु तो जो श्वास की नलिका है हमारे गले में भोजन की और श्वास की दोनों की नलिकाएं है ना जो श्वास की नलिका बनी हुई है क्या बोलते हैं उसको लेरिंग्स बोलते हैं क्या तो वो जो हमारे अंदर बनी हुई है उसका अंदर कहाँ से संबंध जुड़ा हुआ है सीधा फेफड़ों से तो वहीं से तो वहीं तो पहुंचेगी वो अब जब वो पहुंचती है तुम्हारा डायग्राम जो है फूलता है पूरा तो लगता है पेट बाहर को आ रहा है लेकिन पेट में वायु नहीं पहुंचेगी वायु हमेशा फेफड़ों उसी को बोलते हैं कोष्ठ और कोष्ठ इसलिए बोलते हैं वहां बहुत छोट छोटे छोट छोट छोटे छोटे छोटे जो है कोष्ठ बने हुए होते हैं जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा हम्म जो शहद रखती है उसमें वो तो छोट छोटी कोठरियां बनी होती है उसकी तो ऐसे हमारे फेफड़ों में भी बहुत छोटे छोटे कोष्ठ है और सामान्य हम जो श्वास लेते हैं निकालते हैं इसमें केवल हम बहुत कम कोष्ठों का ही प्रयोग कर पाते हैं उसमें लगभग 20 प्रतिशत का ही प्रयोग कर पाते हैं इसलिए प्राणायाम इत्यादि करते समय हम अन्य जो कोष्ठ हैं जो कि निष्क्रिय पड़े रहते हैं सामान्य अवस्था में उनको भी सक्रिय करते हैं तो कोष्ठ के अंदर विद्यमान जब वायु को हम बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं प्रश्वास लेकिन यहां जो प्रकरण चल रहा है कि श्वास प्रश्वास अंतराय के साथ उत्पन्न होते हैं अब यहां यदि हम सामान्य श्वास प्रश्वास वाली ही चीज ले लें तो संगति बैठेगी इसका तो अर्थ यह है कि जो समाधि लगा लेगा एकाग्र भूमि में पहुंच गया या अनुरुद्ध अवस्था में पहुंच गया तो उसके अंतराय समाप्त हो गए अंतराय समाप्त हो गए तो ये भी पांचों चारों समाप्त हो गए अर्थात श्वास प्रश्वास भी उसका बंद हो गया हो जाएगा बंद तो ये गलत अर्थ हो जाता है ऐसे अब रही बात दूसरी कि श्वास प्रश्वास एक बीमारी भी होती है जिसको हम दमा कहते हैं अस्थमा हम्म श्वास फूल जाता है चलते हैं दौड़ लगाते हैं तो एकदम श्वास फूल जाएगा लेकिन बीमारी की गणना पीछे आ चुकी है व्याधि में उसको भी नहीं ले सकते ठीक है ना इसलिए यहां पर अंतरायों के होने के साथ ही उत्पन्न होते हैं ये बात हर जगह ध्यान रखनी है तो अंतराय जब होंगे हमारे चित्त में क्षोभ भी उठेगा और चित्त में अक्षोभ उठेगा तो श्वास प्रश्वास तेजी से चलेगी उस अवस्था में उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा और उस समय कोई एकाग्र अवस्था लाना चाहे अपनी नहीं ला सकता एकाग्र अवस्था आ, आ, आ, आ चुकी है इसका अर्थ है कि श्वास प्रश्वास बहुत सामान्य अवस्था में जा चुकी है उसकी अर्थात ये भी हटेगा फिर उस काल में तो यहां श्वास प्रश्वास का अर्थ है कि अंतरायों के कारण से हमारे श्वास प्रश्वास में जो वेग आ जाता है ये वेग का आना यह इसके रूप में कहा गया है तो ए ये सारे जो चारों हैं या पांचों थे विक्षेप सहभुव ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले हैं जो पीछे विक्षेप गिनाए गए थे और विक्षिप्त चित्तस्य जब चित्त विक्षिप्त हो जाता है अर्थात पीछे के अंतरायों को कहा गया विक्षेप और पीछे के अंतराय जिस चित्त में हैं उस चित्त को क्या कहेंगे विक्षिप्त तो विक्षिप्त चित्तस्य विक्षिप्त चित्त के अंदर ही ये जो दुख दौर्मस्य आदि हैं ये भवंती उत्पन्न होते हैं और समाहित चित्तस्य जिसका चित्त समाहित हो गया है समाहित का अर्थ समाधि को प्राप्त समाधि में जो धी धा धातु से बनाते हैं ना धी समाधि उसी धा के स्थान पे हो जाता है हा तो समाह ये धी ही है धी को हो गया ही तो समाहित तो समाहित का अर्थ है समाधि को प्राप्त तो समाहित चित्तस्य, जिसका चित्त एकाग्र हो गया है ऐसे योगी के लिए ये न भवंतीवंती ये, ये नहीं होते तो इस तरह से ये नौ और चार तेरह प्रकार के ये सब जो चित्त के अंतराय हैं इनका भी अभाव ईश्वर प्रधान आदि जो साधन बताए हैं पीछे उनके द्वारा हो जाता है अब आगे इनके कुछ और भी एक अंत में जो आ रहा है सूत्र जहाँ जाकर के ये अभ्यास का उपसंहार करेंगे पीछे एक तो अभ्यास बताया था हुँ? अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है और तत्र स्थितभ्यास तो है अब उसका अगले सूत्र में जाकर के उपसंहार करेंगे इसको कल को देखेंगे आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि हो